और नीचे सनातन बुजाए हैं नीचे सनातन भुजाए हैं परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे लिखा गया है कि अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है तेरा शरण स्थान है आज इस बात पर आप बड़ी स्थिरता के साथ बड़ी मजबूती के साथ बड़ी आशा के साथ विश्वास करें कि परमेश्वर मेरा गृह धाम है मेरा शरण स्थान है दुनिया का हर एक शरण का स्थान हर एक कवच टूट जाएगा वचन में लिखा गया है कि एक दिन ऐसा होगा कि यह पृथ्वी ये ब्रह्मांड पिघल जाएगी परमेश्वर के तेज से ये दुनिया का नष्ट हो जाएगा लेकिन जो उस परमेश्वर में शरण पाया है सर्वदा बना रहेगा परमेश्वर अनादि है और सुंदर बात यह यहां पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा बताई गई है कि नीचे नीचे उसके सनातन भुजाएं हैं परमेश्वर के वो अनंत सनातन भुजाएं हैं जो कभी टलने वाले नहीं है परमेश्वर ना बदल परमेश्वर है संसार का हर एक वस्तु बदलता है संसार में एक ही प्रक्रिया है एक ही चीज है जो ना बदल है वो है बदलाहट केवल बदलाहट ही दुनिया में शाश्वत है लेकिन परमेश्वर हमारा ना बदल है परमेश्वर कभी बदलता नहीं है यदि परमेश्वर को हमने अपना शरण स्थान मना लिया है तो उसकी अनंत भुजाएं हमारे नीचे चित्र उस बच्चे का है जो अपनी माँ के भुचाओ में सही सलामत है यदि आपने किसी माँ को अपने बच्चे को पकड़ते हुए देखा होगा तो आप इस बात को देख सकते हैं कि वो बच्चा अपने माँ के गोद में अपने माँ के भुचाओ में अपने आप को कितना सही सहला, सलामत महसूस करता करता है कि नहीं उसको किसी बात की चिंता नहीं रहती क्योंकि उसकी माँ ने उसे पकड़ा है परमेश्वर हमें संभालता है परमेश्वर की वो अनंत भुजाएं हमें पकड़ कर रखी है और आज हम देखेंगे कि अनंत भुजाएं हमें पकड़ के रखी है और परमेश्वर के हाथ हमें जकड़ के रखी है हम उसके ग्रस्प में हैं हम उसके पकड़ में हैं तो ये आशीषे क्या है और कौन सी आशीष हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं इन बातों को हम देखेंगे और अपने जीवन में इसके द्वारा प्रभु हमें आशीष देने पाए पहली बात परमेश्वर के अनंत भुजाए उसके सनातन स्नेह का बयान करती है परमेश्वर के सनातन भुजाए उसके सनातन स्नेह का बयान करती है परमेश्वर का स्नेह परमेश्वर का प्रेम अनंत है अपार है और चमत्कारिक है आश्चर्यजनक है 27 अगस्त 2010 हजार दस को दी मेल इंग्लैंड में एक आ, एक न्यूज निकला एक खबर निकली की एक महिला थी एक स्त्री थी जिसका नाम था केट ऑक और बताया गया कि उसके जुड़वे बच्चे हुए बेटी सही सलामत पैदा हो गए बच्चा केवल एक किलो का था और डॉक्टर ने जब बच्चा पैदा हुआ तो घोषणा कर दिया कि यह मर गया है क्या हो गया बच्चा मर गया है सभी तरफ रोना धोना एक तरफ तो खुशी बेटी पैदा हुई दूसरी तरफ बेटा मरा पैदा हुआ चारों तरफ दुख भरी शोक भरी रोग रो रहे थे विलाप कर रहे थे डॉक्टर ने कहा ये बहुत बुरा हुआ इस अस्पताल में बहुत ही बुरा हो गया मां ने कहा मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी मेरा बच्चा मर नहीं सकता और उस अखबार में दिया गया कि उसने बच्चे को अपने बुजाव में लेकर अपने अपने छाती से लगा के रखा और डॉक्टर लोग बोल रहे थे तुम क्या कर रही है उसने कहा मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी वो कह रहे थे मर गया है लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं और उस अखबार में निकला कि दो घंटे उसने उस बच्चे को अपने छाती से लगा के रखा दो घंटे के बाद बच्चे ने एक श्वास ली तो डॉक्टरों ने कहा डॉक्टरों ने कहा क्योंकि वो तो स्केप्टिक्स होते हैं भाई आलोचनात्मक होता है उनका दिमाग संदेह आत्मक होता है उन्होंने कहा ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या है रिफ्लेक्स एक्शन बच्चा मतलब अंदर से कुछ हुआ होगा और उसका शरीर के प्रक्रिया चल रही होगी वो तो मरा है लेकिन उसका ब्रेन डेड है और जिंदा नहीं हो सकता माँ ने कहा ऐसा नहीं है उसने बच्चे को दूध पिलाया जैसा दूध पिलाया बच्चे ने आंख खोल दिया ये पर, ये उस मां के प्रेम भरे आलिंगन का एक परिणाम था मां ने उसको आलिंगन किया बच्चे को उसके प्रेम भरे आलिंगन के कारण उसको जो गर्माहट पहुंची जो भी हुआ बच्चा जो मरा था दो घंटा जिंदा हो गया यदि सांसारिक माँ के भुजाओं में उतनी ताकत हो सकती है तो आप परमेश्वर सनातन परमेश्वर के भुजाओं में है अरे प्रेम भरी भुजाएं हैं यदि आप बाइबल में देखें, तो कई बातें इसके बारे में बताई गई यशिया उसका उनचास अध्याय उसका पंद्रह पद कोई पढ़े आईसीएल 49 नाइन वर्स फिफ्टीन बाइबल क्या बताती है पढ़े क्या यह हो सकता है क्या हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते, पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे और अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे ये एक इंस्टिंक्ट है जिसे झुटलाया नहीं जाता जब सुनेमान के पास दो स्त्रिया दौड़कर आई है और बोली ये मेरा बच्चा ये मेरा बच्चा है और एक ने कहा इसके बच्चा तो मर गया था रात को ये जबरदस्ती मेरे बच्चे को चुरा रही सुलेमान ने कहा एक तलवार लेकर आओ क्या लाओ और एक बच्चे को दो भाग कर दो एक भाग इसको दे दो एक भाग जिसका वो बच्चा था वो मां ने क्या कहा उसको मत मारो उसको मत मारो उसी को दे दो तब सुलेमान ने कहा ये सही माँ है यही सच्ची मां है क्योंकि माँ के दिल में जो प्रेम है सांसारिक माँ के दिल में जो प्रेम है यशु मसीह ने कहा कि सांसारिक पिता में वो प्रेम होता है कि वो दुष्ट होकर भी अपने बच्चे को बुरी चीजें नहीं देता है हम अपने सनातन परमेश्वर की भुजाओं में वो कभी भूल नहीं सकता आगे पढ़े 49 का फिफ्टी वो तो भूल सकती है वो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकती परमेश्वर क्या है मैं तुझे नहीं भूलूंगा उसकी सनातन बुझाए हमें पकड़ कर रखी है परमेश्वर के हाथों में हम पाए जाते सोवा पद पढ़े देख मैंने तेरे चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है परमेश्वर कहता है देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद के संसार में एक बड़ा प्रॉब्लम है नेमलेस फेसलेस ट्रेसलेस पीपल हम जानते नहीं किसका क्या नाम है नाम भी जानते तो भूल जाते ट्रेन में जाते हैं सड़क में चलते कई चेहरे को देखते हैं, वो चेहरे कौन है अपन को तो पता नहीं याद भी नहीं रहता वो कहां से आए कहा जा रहे कौन है क्या है हमें किसी को कुछ पता नहीं रहता है लेकिन परमेश्वर कहता है कि हर एक चेहरा हर एक चेहरा परमेश्वर के हथेली पर परमेश्वर ने खोद कर रखा है शायद मैं आपको नहीं जानता होऊंगा। शायद यहाँ पर जो पादी बैठे आपको नहीं जानते होंगे लेकिन परमेश्वर आपको जानता है जानता है कि नहीं कुछ भाई लोग बड़े अजीब होते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीर खिंचवाना बहुत पसंद करते हैं ताकि बाद में बताए कि मैं ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और दिखाना चाहते है कि ये कितना मैं महान हूँ कि इतने बड़े आदमी के साथ हस्ती के साथ मेरा फोटो है आप दुनिया के लोगों के साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश में घमंड ना करें आप इस बात से खुश हो जाएं कि परमेश्वर आपको स्मरण करता है दुनिया के लोग आपके चेहरे भूल सकते परमेश्वर आपका चेहरा क्योंकि वो हमारा पिता है वो हमारा पिता है सच्चा पिता है इस बात को समझ लें भदन उसका छप्पन 56 उसका आठवा पद्य हम पढ़े परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना केवल आपके चेहरे को वो जानता है और एक बात है पढ़े 56 सिक्स 8 तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है हाँ तू मेरे आंसुओं को अपनी गुप्पी में तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है तू मेरे आंसुओं को अपनी गुप्पी में सुरक्षित रखता है आपके आंसू को पहुंचने वाला परमेश्वर उसका दैवीय स्नेह उसका दैवीय स्नेह उसका दैवीय प्रेम जिसका कोई भी तुलना संसार के साथ नहीं कर सकता है मनुष्य संसार में प्रेम के पीछे पागल हो जाता है इसके पीछे भागता उसके पीछे भागता इस प्रेमी के पीछे भागता उसके प्रेम को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है लेकिन इस बात को भूल जाता है कि एक प्रेमी है जो संसार के सब प्रेमियों से बढ़कर है क्योंकि वो हमारा पिता है उसने हमें बनाया है उसकी सनातन भुजाएं हमें पकड़ के रखी है बाइबल में एक सबसे सुंदर सबसे महान प्रेम की कहानी बताइए कितने लोगों को प्रेम कहानी पसंद है कुछ लोगों को पसंद है प्रेम कहानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइबल में बहुत सारे प्रेम कहानी है या कुक ने प्रेम किया है ना किया कि नहीं किया बाइबल में भी प्रेम कहानी है लेकिन सबसे महान प्रेम कहानी बताते हैं लोग कि यदि उस समय में नोबल पुरस्कार होता तो बेस्ट शॉर्ट स्टोरी के लिए नोबल पुरस्कार यीशु मसीह को मिलता है किसको मिलता है और वो स्टोरी कौन सा था मालूम है उड़ाव पुत्र की कहानी कहते हैं उसका जो प्लॉट उसका जो बनावट है उसकी जो योजना है उस कहानी के जो कैरेक्टर्स है उस कहानी के जो पात्र है उस कहानी का जो रचना है वो इंसानी नहीं हो सकता कोई मनुष्य ऐसी रचना नहीं कर सकता कोई मनुष्य ऐसा प्रेम का बयान एक छोटे से कहानी में बता नहीं सकता ये दैवीय है दिस इज डिवाइन स्टोरी और उस कहानी को यदि आप देखते हैं तो देखते हैं वो लड़का आप जानते हैं उसको छोटा लड़का अपने बाप को ठुकराकर चला गया दूर चला गया लेकिन एक दिन जब वो बहुत दिनों के बाद पश्चाताप करके वापस लौटता और उसके दिल में केवल यही बात है उसके दिल में केवल यही बात उसे खाए जा रही क्या मेरा बाप मुझे ग्रहण करेगा क्या मेरा पिता मुझे ग्रहण करेगा मैं तो उसका नौकर भी होने का योग्य नहीं हूँ वो मन भी मन सोच रहा था मैं जाऊंगा पिता से कहूंगा पिता मैंने तेरे विरुद्ध में स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है अब मुझे केवल एक नौकर के समान तू रख लेकिन बाइबल बताती है कि पिता ने दूर से बच्चे को देखा और क्या किया उसके पास दौड़कर चला गया उसको अपने गले से लगाया और उसे प्रेम किया उसके मैले कपड़ों को दौड़वाया अच्छे कपड़े लगाया उसने उसने वहां पर जश्न मनाया अपने सेवकों के साथ अपने दासों के साथ कहा मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया जो मर गया था वो जिंदा हो गया ये है परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का प्रेम हमें आज पुकारता है परमेश्वर इस बात से मतलब नहीं रखता कि आप कौन सी दशा में हैं वो इस बात से मतलब रखता है कि आप उसके बच्चे हैं और इस कारण से आपसे प्रेम करता है आपने कितना गुनाह किए हैं आपने कितनी गलतियां की है परमेश्वर उन गुनाहों से नफरत करता है लेकिन आपसे प्रेम करता है क्योंकि आप उसके हैं उसने आपको बुनाया है उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और ये प्रेम दैवीय है पहली बात हमने देखा उसकी दैवीय भुजाए उसके सनातन बुजाए दैवीय स्नेह का प्रमाण है दैवीय स्नेह की अभिव्यक्ति है दैवीय प्रेम का इजहार है दूसरी बात हम देखेंगे ये सनातन भुजाए दूसरी बात दैवीय सुख कंफर्ट दैवीय सुख के प्रमाण है साइकोलॉजिस्ट ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट uh, किया था बंदर पर किस पर बंदर पर एक बंदर छोटे से बंदर को ले लिया और दो डुप्लीकेट माँ बनाए दो डुप्लीकेट माँ एक माँ उन्होंने बनाया वायर का बनाया बंदर जैसा है लेकिन वो वायर का बनाया वायर जानते हैं ना क्या वायर का बनाया वायर मदर उसको बोल दिया दूसरा उन्होंने बनाया कुशन वगैरह डाल के अच्छा स्पंज वगैरह डाल के कपड़े वगैरह भर के अच्छा से एक दूसरा उन्होंने एक मदर बना दिया और फिर बंदर को वहां पर छोड़ा उन्होंने क्या किया वायर वाली जो माँ उन्होंने बनाया था वायर से जो माँ बनाया था उसमें उन्होंने दूध का एक बोतल लगा दिया और जो कपड़े वगैरह स्पंज वगैरह से जो बना था उसमें कुछ भी नहीं था और उन्होंने देखा कि अब बंदर क्या करेगा दूध के पीछे वाली माँ दूध के पास जो माँ है उसके पास रहेगा या जिसके पास दूध नहीं है उसके पास रहेगा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि बंदर चलाक निकला कैसा निकला वो जाके वायर वाली माँ से दूध पी लेता था और आके कुश वाली माँ के पास सो जाता था आप जानते हैं क्यों है क्योंकि जानवरों को भी सुख क्या है मालूम है और उनको मालूम है कि जो माँ होती है उसकी भुजाए कैसी खाने को तो कहीं भी खाके आ जाएंगे लेकिन वापस कहा जाना है जिसकी भुजाएं में हमें सुख मिलेगी परमेश्वर आज हमें पुकारता है क्योंकि उसकी बुझाएं में सच्ची सुख है संसार में सुख नहीं है मनुष्य सोचता है की संसार और उसकी वस्तुओं में सुख है लेकिन परमेश्वर ही हमें सच्ची शांति और सच्चा सुख देता है इसलिए लिखा गया है दूसरा ग्रंथियो पहला अध्याय उसका पहला तीसरा पद पढ़े दूसरा ग्रंथियो पहला अध्याय तीसरा पद हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है द गॉड ऑफ ऑल कम्फर्ट है सच्ची शांति परमेश्वर के पास सच्चा सुख कम्फर्ट परमेश्वर के पास है उसकी बुझाओं में यदि आप हैं तो सच्चा सुख का अनुभव मरुभूमि में भी रहकर महसूस करेंगे यशिया छियासठवा अध्याय उसका तेरहवा पद देखेंगे 66 वर्स 13 जिस प्रकार माता अपने पुत्र को जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है शांति देती है ऐसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा ऐसे ही मैं भी तुम्हें, तुम्हें शांति दूंगा वैसे ही मैं तुम्हें सुख दूंगा आई विल कम फोर्ट यू मैं तुम्हें शांति दूंगा परमेश्वर का वादा हमसे है हम देखते हैं कि परमेश्वर का सुख हमारे जीवन में कब आता है देखे भजन चौवानवे नाइन्टी फोर साम नाइन्टी फोर वॉज नाइन परमेश्वर का वचन क्या कहता है सुने जिसने कान दिया Psalm नाइनटी फोर वॉज नाइन जिसने कान दिया पढ़े जिसने कान दिया क्या वह आपने ही सुनता जिसने आंख रची क्या वह आपने ही देखता नाइनटीन वाज नाइनटीन सॉरी जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हो जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब हे हो तब हे हुई शांति से तुझ को सुख होता को होता, होता है तेरी दी हुई शांति से मुझे क्या होता है जब आपके दिल में बहुत चिंताएं होती है आप इस वचन को याद करें परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जब तेरे दिल में बहुत सारी चिंताएं बाजा बजाती है तो कान बंद कर लो क्योंकि परमेश्वर की शांति हमें क्या देगा सुख देगा है लिया परमेश्वर हमें निराशा में सुख देता है तेईस बार भजन उसका चौथा पद पढ़ें साम ट्वेंटी थ्री वर्स फोर चाहे मैं गोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलू चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलू तो भावी हानि से ना डरूंगा नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है परमेश्वर मेरे साथ रहता है हाँ आगे तेरे सोते और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती तेरे है तेरे सोते और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलती है शांति मिलती है परमेश्वर सुख का परमेश्वर है खतरे में आप खतरे में पड़े खतरे में भी परमेश्वर हमें क्या देता है सुख देता है क्योंकि वो सुख का परमेश्वर है उसका सोटा यदि आप गड्ढे में गिर जाए बाहर निकालने के लिए उसका सोखा वहां पर है और छड़ी लाठी यदि भेड़िया आ जाए मार के भगाने के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं यदि परमेश्वर हमारे साथ है वो हमें शांति देता है वो हमें सुख देता है दिल में खतरे के बीच में अगली बात हम देखेंगे भजन 119 उसका 50 साम 119 नाइनटीन वोर्स मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की और दृष्टि रखूंगा हाँ मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा तेरे विधियों से क्या पाऊंगा परमेश्वर के विधियों से क्या मिलता है हमें सुख मिलता है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे दिल में क्या देता है सुख देता है देता है कि नहीं परमेश्वर के वचन को सुनते तो सुख मिलता है मिलता है क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सच्चा सुख हमें दे सकता है इसलिए पत्रस पत्रु मसीह से कहा तुझे छोड़कर हम कहा जाएं अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है सो प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा मत्ती उसका ग्यारहवा अध्याय उसका ठाईस व पद में कि हे सब बोध से दबे थके मान लोग मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा यीशु मसीह के पास सच्चा सुख है उसके पास सच्चा विश्राम है क्योंकि उसकी अनंत भुजाएं हमें वो शांति दे सकती है वो सुख दे सकता है जो दुनिया की बीती बातें जो आज है कल आज आपको एक भाई बोलेगा बहुत अच्छे हो भाई आप जैसा कोई कभी नहीं मिला था आप बहुत अच्छे हो दूसरे दिन ही वो आपको उठा के नीचे गिरा देगा मनुष्य उठाता है मनुष्य गिराता है क्यूँकी मनुष्य की भुझाए सनाता नहीं है परमेश्वर जो सुख देता है वो सर्वदा बना रहेगा यदि आप लू उसका पंद्रह अध्याय में देखें तो यीशु मसीह ने खोई हुई भेड़ के बारे में बताया और बताया कि सौ भेड़ में से एक क्या हो गया खो गया पांचवा पद में लिखा है वो जब जाकर उस खोए हुए भेड़ को पाया तो अपने कांधे पर उसको लेकर है ललिया देखिए कैसा सुख है बेचारा मेमरा भेड़ पड़ा हुआ कहीं पड़ा हुआ सोचता होगा अब मेरा क्या मुझे कौन बचाएगा मैं मैं मैं मैं मैं, मैं करता हुआ बेचारा वहां पर बैठा दुखी मन हमने सुना नोगा लेकिन उसका स्वामी उसको ढूंढ रहा था हेलो लोया आप परेशानी में पड़े हुए रो रहे होंगे परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है आज अवसर है कि आप उसके सम्मुख में आए अपने कांधे पर लेकर आपको चलेगा उसके अनंत बुझाए आपको सुख देगी आखिरी बात हम देखेंगे उसकी सनातन किस बात का इजहार करती है हमने पहला देखा दैवीय स्नेह, दूसरी बात हमने देखा दैवीय सुख तीसरी बात हम देखेंगे दैवीय सुरक्षा दैवीय सुरक्षा साधु सुंदर सिंह का एक कहानी था कि एक बार वो हिमालय पर्वत की तरफ जा रहे थे तो देखा कि एक जगह में बड़ा ज्वालामुखी फूट कर निकल गया और आग और गंधक से भरा हुआ वो पत्थर जो पिघल गया था नीचे बैठा हुआ जा रहा था और पूरा राख ही राख चारों तरफ है और वो चलता हुआ जब निकला उसके पास एक गंडी था वो पत्थरों को हिलाता हुआ देखा तो एक जगह में ऐसा लगा जैसे कि राख अजीब प्रकार का है उसने उसे राख को निकाला तो तुरंत वहां से छोटे छोटे गिद्ध के जो बच्चे उड़कर आसमान में चले गए और वो अचरच करने लगा कि ये क्या है तब उसको पलटाया और देखा कि जो गिद्ध था, वो वहाँ पर पड़ी हुई थी और उसने समझ लिया कि जब ज्वालामुखी फूट गया था माँ ने अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा कर रख दिया ताकि ज्वालामुखी की गर्म लफड़े उसके ऊपर से चले जाए वो मर जाए लेकिन उसके बच्चे सही सलामत हो परमेश्वर का प्रेम भी ऐसा है यदि उसने अपने भुजाओं से हमें घेर कर रखा है अपने भुजाओं में उसने हमें रखा है उसका मतलब यह है कि कुछ भी खतरा आएगा तो पहले किसको छुएगा? एक छोटी बच्ची से पूछा गया कि शैतान तेरे घर में आएगा तो तू क्या करेगी शैतान तेरे घर में आएगा तो तू क्या करेगी उसने कहा मैं यीशु मसीह को दरवाजा खोलने के लिए भेजूंगी ेश्वर हमें सोही सच्चा सुरक्षा देता है यदि आप भजन उसका इक्यानवे साम 91 वर्स 4 फोर पढ़े साम 91 वर्स 4 फोर वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा परमेश्वर की प्रतिज्ञा सुने वो तुम्हें अपने पंखों की ओर में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा तू उसके पैरों के नीचे क्या पाएगा वो अपने पंखों में तुझे ले लेगा इजरायलियों से कहता है निर्गमन उसका उन्नीसवा अध्याय है उसका चौथा पद में कि मैंने तुझे उकाब के पंखों में उठाकर किस प्रकार से बाहर मिस्र देश से निकाल लिया परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा करता है यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसका तेईसवा अध्याय है उसका सातवा पद में कि तेरे सर के हर एक बार गिने हुए हैं परमेश्वर ने हर एक बार गिन लिया दैवीय सुरक्षा परमेश्वर की सुरक्षा यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी नो वेपन फ्रमेंटाज तेरे विरुद्ध में कोई भी शस्त्र प्रबल नहीं हो पाएगा इससे उसे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दैवीय सुरक्षा हमारे साथ है ललिया और एक पद हम पढ़ेंगे यशिया उसका चालीसवा अध्याय दस और ग्यारहवा पद शिया 40 10 और ग्यारह आईजी फोर्टी देखो, देखो देखो प्रभु यहोवा हो सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है कौन आ रहा है हुँ? कौन आ रहा है प्रभु यहोवा हो सामर्थ्य दिखाकर आ रहा है आगे वो अपने भुजबल से प्रभुद्धा करेगा वो अपने भुजबल से हुँ? संसार में जिसका बड़ा मसल रहता है और अच्छा पर्सनालिटी रहता है तो मिस्टर यूनिवर्स मैं आपको बताता हूँ मिस्टर यूनिवर्स ये लोग नहीं है मिस्टर यूनिवर्स ये लोग नहीं है परमेश्वर अपने भुजपल और ताकत के साथ आ रहा है आगे बढ़े देखो हाँ जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है उसके पास मजदूरी है आगे और जो बदला देने का है जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है उसके हाथ में वो लौट आ रहा है आगे वो चलवाए के समान अपने झुंड को चलाएगा ताकतवर है लेकिन अपने झुंड के प्रति कैसा है कैसा है शेर कितना भी ताकतवर है दूसरे को चीर कर फाड़ेगा लेकिन अपने बच्चों को दाँत में दबाएगा लेकिन उसको कुछ हानि पहुंचाएगा क्या नहीं पहुंचाएगा परमेश्वर का भुज बल उसका बल देखें यदि कोई दुश्मन उसके बाजू में आ जाए तो मसल कर कोई उससे बचकर नहीं जा सकता भाई बताती है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है उससे खबरदार हो जाओ लेकिन उसके भेड़ों के बारे में क्या लिखता पड़े वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा चरवाहे के समान अपने झुंड को चढ़ाएगा वो भेड़ों के बच्चों को अंगवार में ले रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा वो भेड़ के बच्चों को अपने भुजाओं में बड़ा सुंदर अंग्रेजी में बड़ा सुंदर दिया ही गैदर्स द लैम्प इन हिस्स आर्म्स एंड कैरीज परमेश्वर अपने दिल के करीब अपने भेड़ों को रखता है उसकी सनातन भुजाएं हमारे नीचे हैं। सनातन भुजाएं हमारे नीचे हैं सच्चा प्रेम सच्चा स्नेह सच्चा सुख दुनिया के पीछे मत भागे प्रेम के तलाश में प्रेमियों के तलाश में सच्चा सुख नशे में नहीं है संसार में नहीं है धन दौलत में नहीं है परमेश्वर के आलिंगन में है और सच्ची सुरक्षा ये दुनिया और उसकी चीजें मिट जाएंगी लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा में बना रहेगा वो सर्वदा बना रहेगा उस परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पित करें और उस हाथों में हमें बना रहना है उसके हाथों में हमें बना रहना है परमेश्वर इस वोचन के द्वारा हमें आशमें